नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में कंचन जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप आर जे है जलगाँव में जो यूनिवर्सिटी का रेडियो है मनबावन उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर ग्लोबल सबमिट जो दो का हो रहा है ब्रह में उसमें आप आए हुए हैं और बड़ा ही अच्छा अनुभव आपने किया है तो आप सभी की तरफ से कंचन मिश्रा जी कंचन जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद कैसे हैं आप बढ़िया जी बताइए अपने बारे में और जहाँ पर आए हैं यहाँ जो दो दिन का आपने अनुभव किया है मेडिटेशन का वो भी सुनाइए जी मैं जलगांव से आई हूँ एमजे कॉलेज मनभावन रेडियो में मैं जाती रहती हूँ अपनी सेवा देती रहती हूँ वहाँ पे और आ, यहाँ पे ग्लोबल सबमिट हाँ ग्लोबल सबमिट हाँ ग्लोबल सबमिट के लिए हम लोग जलगाँव से यहाँ आए आ, आने की तो बहुत इच्छा थी लेकिन जब बाबा का बुलावा आता है तभी सब प्लान बनता है नहीं तो कभी टिकट नहीं होगी कभी कोई आएगा तो ये डिस्टर्ब हो जाता है प्लान सब सही बात है। और आए तो ऐसा लग रहा है जैसे भूमि पे जो स्वर्ग है वो यहीं पे है जी जी। मन की आत्मिक शांति और घर में दो मेहमान आए तो सब भागा हो जाती चार आ जाए तो फिर तो और भागा हो जाती और यहाँ हजारों के संख्या में हम सब भाई बहने आए हैं लेकिन फिर भी जब जो, जो देखो वो अपने-अपने कार्यों में कार्यरत है सेवा सुविधा दे रहा है अच्छी तरह से घर में बैठे गए, तो हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है पानी लाओ ये लाओ वहाँ सुनते सुनते हम सभी को पानी भी मिल रहा है सभी अच्छी तरह से हो रहा है और बाबा के यहाँ आने से जो सपने में भी नहीं सोचा था वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो नज़दीक से देखने को मिले उनको सुनने की संधि अवसर मिला जी, जी, जी। हम लोगों ने उन्हें सुना और अलग-अलग जो विधायक जी आ रहे हैं उनकी भी बातें हम लोगों ने सुनी और सुन के सब ऐसा लग रहा है कि मन की शांति जो है वो अपने ही पास है लेकिन हम लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि ये करने से शांति मिलेगी वो करने से शांति मिलेगी लेकिन जो है वो खुद में ही है जी कंसन जी बहुत अच्छी बात आपने बताया यहाँ आकर आपको स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है और घर और यहाँ में बहुत अंतर आप फील कर रहे हैं घर में तो हर काम करना पड़ता है यहाँ सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रहा है आप जा रहे हैं खाना खा रहे हैं आप जा रहे क्लास सुन रहे हैं आप जा रहे सो रहे हैं <laughs> ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमशन <laughs> में आप आ गए हैं तो और परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रहा है सबसे अच्छी बात है तो कहीं भी हम लोग अगर दूसरी घर में रहते हुए कहीं चले भी जाते हैं तो चीज़ें जितनी आप बुक कर लेंगे उतना चीज़ें तो आपको मिल जाएगा लेकिन मन की शांति तो वहाँ भी नहीं मिलेगा तो नहीं। यहाँ पर वो चीज़ें जो है आपको एडिशनल परमात्मा के द्वारा मिल रहा है और परमात्मा का ये रचाया हुआ बसाया हुआ संसार है उसमें आप विचरण कर रहे हैं तो अपने आप में एक अनूठा ऐसा कह सकते हैं कि भाई भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हो गई हैं अब तो मैं चाहूँगा कि आप रेडियो में क्या करते हैं कैसे जुड़ना हुआ आपका रेडियो में वो भी थोड़ा बताइए मनभावन रेडियो से कैसे जुड़े आप अच्छा मनभावन रेडियो आ, मैं इसे देखने गई थी कि काम कैसे चलता है रिकॉर्डिंग कैसे होती है अच्छा, अच्छा। तो वो उत्सुकता थी मन में चाहत थी तो मैं देखने गई तो वहाँ पे अमोल देशमुख सर है उन्होंने सब बताया कि कैसा काम चलता है कैसा रिकॉर्डिंग होता है और उन्होंने बोला कि आप बोल सकते हो तो आप आया करो एम कॉलेज में तो एम कॉलेज में मनभावन रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ चलता है उसमें आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के भी ये रहते हैं गीत सुनाते हैं और अलग अलग मुलाकातें रहती है तो वहाँ सेटअप ऐसे ही है बिल्कुल हाँ ऐसा ही है अच्छा, और अच्छा। आप लोगों के वो दिव्य प्रतिमाए रहती है परी की, हाँ, हाँ, जैसी, वो भी लगाया है अच्छा, अच्छा। हाँ, स्टूडियो में तो जलगांव में स्टेशन के पास है कि दूर है आ, मतलब स्टेशन।, स्टेशन से पास ही है ना एमजे कॉलेज में ही मनभावन रेडियो है हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा अच्छा कॉलेज एकदम स्टेशन के पास में हाँ फिर भी दो किलोमीटर आ जाएगा हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और थोड़ा जलगांव के बारे में बताइए वहाँ का परिसर वहाँ का देखने लायक कुछ चीज़ें हैं तो हमें सुनाइए कि ये हमारे आबू रोड आस में जो सुन रहे हैं अभी वर्तमान में अच्छा उन्हें भी पता चले कि जलगांव ऐसा है अच्छा <laughs> जलगांव डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में और जलगाँव में गांधी तीर्थ है देखने लायक गांधी जी की सभी चीज़ें वहाँ पे जतन करके रखी है जैन इरीगेशन में तो गांधी तीर्थ देख सकते हैं और जलगांव की केला बहुत पस मुझे प्रसिद्ध अच्छा। है हाँ केला आए तो केले के भी आनंद उठा सकते हैं और जलगांव में भरीत तो बहुत प्रसिद्ध है बैंगन का भरता बोलते हो खानदेशी <laughs> वो वो भी मिलता है वहाँ से अजिंठा लेनी भी नज़दीक है जलगांव से अगर अजिंठा बेरुड़ जाना चाहते हैं लेनियों का बुद्धास् की लेनिया का दर्शन करना चाहते हैं तो जलगांव से वो नजदीक है और गोल्ड के लिए फेमस है हाँ बापना करके गोल्ड का दुकान है वहाँ पे अच्छा गोल्ड मिलता है सभी लोग वो लेने को पसंद कर करते हैं हाँ जलगांव से सोना खरीदने की चाह रखते हैं ऐसा है <laughs> चलो ये तो अच्छी बात आपने बताया सोने के बारे में पता ही नहीं था मैं समझ रहा था कि भाई ये केरल और आंध्र प्रदेश की तरफ ही ज़्यादा सोना बिकता है या वहाँ से अच्छा सोना आता है तो आपने ये नई बात बताई कि ये जलगांव में बीच बापना सोना जो है वो बहुत पॉपुलर है उसे ख़रीदना लोग चाहते हैं तो जाते जाते मैं चाहूँगा कंचन जी एक मैसेज के तौर पर क्या बताना चाहेंगे आप सबके लिए आत्मा की शांति के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से जुड़ना चाहिए आ, सच में हम ध्यान धारणा करते हैं तो मन में परिवर्तन हुआ ऐसा लगता है और आ, जैसे दोनों भूई के बीच में अपन बोलते हैं कि प्यूटिटरी ग्रंथी है वो मैंने सुना था लेकिन यहाँ के समझ में आ गया कि एक बिंदु स्वरूप ज्योति है आ, क्योंकि पूजन भी हम लोग वहीं पे करते हैं ऐसा तो वो जागरूक हो जाए तो सारी इंद्रिय कंट्रोल में रहती है और एक आत्मा की शुद्धि होती है आत्मचिंतन से विचार शुद्ध होंगे तो मन का परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है और परिवार के लोग करेंगे तो बच्चे अपने आप ही करते हैं क्योंकि बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं इसकी वजह से बड़ों बड़े जो करेंगे वो बच्चे अपने आप ही करते हैं तो अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और ये वातावरण यहाँ का वोरा उससे ऐसा प्रसन्न लग रहा है ऐसा बिल्कुल और सबके चेहरों पे खुशी दिख रही है ऐसा कोई नाराज ये रह गया वो रह गया ये नहीं ऐसा जब हमने रूम बुक किया तो वो भाई भाई बोल रहे थे कि आपको कौन सा रूम चाहिए अभी हमें तो कुछ पता नहीं था लेकिन फिर भी वो बोल रहा था कौन सी चाहिए आपको ये नाराजगी नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला मुझे वो नहीं मिला ऐसे जैसा लग रहा है कि मायके में आए हैं ऐसा लग रहा चलिए कंचन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बात ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि आत्मचिंतन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आत्मा दिखती नहीं है तो उसके ऊपर हमारा विचार नहीं चलता और जब तक कि हमें देखा जाए तो जितनी भी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है वो किसी अदृश्य के द्वारा चला जा रहा है अगर आप चल भी रहे हैं तो हवा आपके इर्द गिर्द अगर बंद हो जाए तो आप जीवित भी नहीं बचेंगे ना बराबर इसका मतलब हवा दिखती थोड़ी है लेकिन आप उस पर विश्वास करते हो न कुछ पल के लिए भी अगर आपकी सांसें रुक गए तो आप तो रुक ही गए ना <laughs> <बाराबर>। <laughs> तो वरना जो हमारी प्राण शक्तियां हैं वो कभी दिखती नहीं है जो इस संसार को चलाने वाली शक्तियां हैं वो अदृश्य रहती हैं और हम थोड़ा सा गलती ये कर लेते हैं कि भाई हम चलते फिरते सोचते मैं ही सब कुछ हूँ और फिर उसमें अदृश्य शक्तियों को भूल जाते हैं जिसके वजह से हमें दुख होता है और दुख बढ़ता जाता है कम नहीं होता क्योंकि हम अदृश्य शक्तियों से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं जब है। उससे कनेक्ट होंगे तो आपको ताकत मिलेगी आपको शक्ति मिलेगी आपका दुख कम होगा तो यहाँ ये चीज़ जो है आपकी ब्रह्मा कुमारी जो है जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनसे आपको जोड़ने का प्रयास कर रही हैं और उन्हें अनुभव करने के लिए आपको मेडिटेशन सिखा रही है और जो आपने किया इसलिए आपको लगता है ना यहाँ मेरा अपना लग रहा है हाँ। हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी है क्योंकि वो अदृश्य शक्ति से कनेक्टेड है बराबर तो मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं तो कभी देखिए कि दुनिया में अदृश्य शक्तियाँ कितनी हैं हाँ। आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी है न हाँ। इवन अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो अमीबा भी कहाँ देखते हैं आप है ना माइक्रोस्कोप में देखते हैं और कितना भी साइंस तरक्की कर लेकिन हवा को देख नहीं सकता महसूस ही कर सकती हैं है ना बराबर इस संसार में जितने भी सितारे वगैरह है ये सारी सितारे अगर चल रहे हैं हाँ। <laughs> तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति उसको मूव करा रही है ना मूव करा रही है। तो इसीलिए वो भी आप कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे समझ नहीं पाएंगे लेकिन आपको जब आप साइलेंस में चले जाएंगे शांति में रहकर अभ्यास करेंगे तो वो सारी अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं और आपको ताकत देने के लिए हेल्प करती हैं इवन आप जो मोबाइल भी यूज करते हैं मोबाइल भी आप चार्ज किए बिना उसको दूसरे दिन चला नहीं सकते है ना तो मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो भी यूज़ करने पर कम हो जाती है वैसे ही आत्मारूपी बैटरी को हमने बहुत यूज़ किया और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर कैसे उसको रिचार्ज करेंगे है ना उसकी बैटरी ख़त्म होने से पहले आपको रिचार्जिंग शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका जिंदगी हमेशा के लिए बनी रहे इन्हीं शुभाशाओं के साथ कंचन जी को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आप सुना है नवरात्रि का जयकार मधुर की धरती पे मंगल गीत का प्यार रेडियो मधुबन सात दे रहा है आवाज नवरात्री की रातों में ढोल की थाप बजाज देवी माँ का आशीर्वाद हर घर में बसे नवरात्री के पर्व पर मन प्रफुल्लित हो रहे मदुरे की सुंदरता नजरों में समा गई रेडियो मधुबन की धुन कानों में घूम रही ओ मिलकर नाचे गाए और मनाए नवरात्रि का त्योहार यादगार बनाए रेडियो मधुबन के साथ हर पल है खास मधुर की यादा में बनेगी ये याद हमेशा जय माता दी देवी मां का आशीर्वाद हर घर में बसे नवरात्रि के पर्व पर मन प्रफुल्लित हो रहे मधुरे की सुंदरता नजरों में समा गई रेडियो मधुबन की धुन कानों में गूंज रही हे भी माँ का आशीर्वाद हर घर में बसे नवरात्रि के पर्व पर मन प्रफुल्लित हो रहे मधुरे की सुंदरता नजरों में समा गई रेडियो मधुबन की धुन गानों में गूंज रही आओ मिलकर नाचे गाए और मनाए नवरात्रि का त्योहार यादगार बनाए रेडियो मधुबन के साथ हर पल है खास मधुरे की यात्रा में बनेगी ये याद हमेशा जय माता दी आओ मिलकर नाचे गाए और मनाए नवरात्रि का त्योहार यादगार बनाए रेवियो मधुबन के साथ हर पल है खास मदुरे की यात्रा में बनेगी ये याद हमेशा जय माता दी जय माता दी नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में बहुत अच्छी बातें कंचन जी से भी हुई अपना अनुभव सुनाया उन्होंने आशा करूँगा कि उनके अनुभव के साथ आपने भी कुछ खास अनुभव किया ही होगा चलिए इस अनुभव को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं रमेश जी से रमेश भगवान जी हमारे साथ हैं और आप भी टीचिंग फील्ड में ही अपनी सेवा दे रहे हैं कंचन जी के साथ में और मैं चाहूँगा कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए नमस्ते सर नमस्ते मेरा नाम रमेश भगवान पाटिल है मैं महाराष्ट्र स्टेट से जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और मुझे ओम अपना ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में से या अपना ग्लोबल समिट के लिए भेजा गया था कि जाओ आप भी वहाँ जाके कैसा चल चल सकता है इसलिए हम दोनों आ गए और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि बहुत बड़े बड़े हस्ती लोगों के विचार मन में कितने प्रकट करते थे और हमको सबको बहुत खुशी होती थी कि हम कुछ अलग सुन रहे हैं आप, आप वास्तव में आप दुनिया में कौन सी दुनिया में रहते थे, थे यहाँ पे क्या चल रहा है ऐसा इतना शांति महसूस हुआ और आत्मा का परिचय हुआ आप कौन हैं ऐसा अपना खुद का परिचय हुआ जी जी जी रमेश जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया यहाँ आने के बाद आप दुनिया से थोड़ी अलग चीज़ें सुन रहे हैं और बड़ा अच्छा शांति भी फील हो रहा है खुशी भी फील हो रहा है इसलिए आपका मन जो है भरपूर हो गया गदगद हो गया है और तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि रमेश जी आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए और अलग अलग जो पढ़ाई आपने की है वो थोड़ा सा बताइए किस किस तरह की कि आपने परीक्षाएं दी है अच्छा मैं जिला मध्यवर्ती बैंक में डिविजनल ऑफिसर के पद पे था और पाँच छः महीने के बाद भी अभी पाँच छः महीने हुए रिटायरमेंट होने के बाद ब्रह्मा से जुड़ गए और बैंक में एक 36 साल की सेवा की है और मैं बैंक में काम करते समय डिग्रिया लिया मैंने अच्छा। <laughs> जी जी। कौन कौन सी डिग्रियां ली आपने जिला बैंक से जी कोऑपरेटिव सेक्टर में जीडी एंड सीए और बैंकिंग क्षेत्र की जेआईबी परीक्षा रही थी वो जे आई के एग्जाम दिए थे अच्छा अच्छा हाँ वो क्वालिफाई किया अरे वाह और अपने उसका फायदा बैंक के लिए हुआ मुझे अच्छा अच्छा अच्छा काम सुकर हुआ मुझे <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत साधुवाद आपको और जाते जाते मैं चाहूँगा कि संदेश एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप सबके लिए अच्छा सोचना अच्छा चलना अच्छा करना Hmm. सत्य, सत्य के राह पर चलना इससे अपने अच्छे ही होता है और uh -huh. दुस, आ, मन में बुरे विचार मत लाना बुरे कर्म मत करना और सच्चे पे चल गया तो परमात्मा आपको साथ देता है और आ, अपने को भी फायदा होता है और पूरे वर्ल्ड को भी फायदा होगा एंड hmm. जो आ, युद्ध चल रहे है वो भी नहीं होंगे बिल्कुल बिल्कुल यानी शांति आ जाएगी सब आ, एक से रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने रमेश जी बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके अनुभव को सुनकर उन्हें आपकी तरह कनेक्ट होने का मौका मिल रहा होगा क्योंकि वो भी पहली बार आ, इस अनुभव को सुन रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि इतना अच्छा अनुभव हो रहा है तो हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर बिल्कुल आप भी आइए आपका भी स्वागत है और रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए अपना अनुभव साझा करने के लिए रेडियो मधुबन की त्योहार से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद सर धन्यवाद नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 1.07.8 जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में मौजूद हैं इंदू पवार जलगाँव महाराष्ट्र से आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप अच्छे जी बताइए ग्लोबल सब मीट में आप आए हैं अच्छा लगा जी क्या शांति मिली शांति मिली शांति मिली घर का संसार सो घर में कैसा रहता संसार या जाव या के सब निवान <laughs> तो तो हो वैसे क्या करते हैं आप मैं सिस्टर हूँ आरोग्य अच्छा, डिपार्टमेंट में अच्छा, अच्छा। हाँ, तो तो कैसी ड्यूटी रहती है आपकी मेरी चौबीस घंटे ड्यूटी है इमरजेंसी आई तो जाना पड़ता अच्छा हाँ। तो वहां कौन सा हॉस्पिटल में? वो प्राथमिक के आरोप रहता है तो कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पर वहाँ के आठ नौ साल हो गए मुझे अच्छा अच्छा तो अभी वर्तमान में वहाँ पर जो किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं आपके पास हमारे वो महिला और होते ना गर्ोदर महिला उसको टीकाकरण लगाना बच्चों को टीकाकरण लगाना जी जीरो जीरो सोलह साल तक टीकाकरण लगाते हैं हम अच्छा, ज्यादा जा। से ज्यादा वो जीरो जीरो में से तो दो, दो साल दो साल तक तो जी तो जी तक ज्यादा रहता टीकाकरण जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और ग्लोबल सबमिट में जो बातें आपने सीख, सीखा समझा तो उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव बताइए हम यहाँ तो पहली बार आए <laughs> कभी वो इसमें जाना था पहचाना था हाँ वो ओम शांति में करते मेरी एक सहेली है वो भी है ओम शांति में जी जी उसको मैंने पहले फोन करके बताया कि सरला मैं उधर जा रही मुझे बोले <laughs> कि जाओ ताई जाओ तुम बहुत अच्छा लगेगा जाके सही बात है तो अच्छा लगा मुझे चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एक संदेश के रूप में कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को मैसेज हाँ मैसेज ऐसा है कि कभी घर में शांति से रखो जब सब तुम शांति से रहेंगे तो सब कुछ अच्छा, अच्छा रहेगा बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शांति से अगर आप रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा और शांति के कारण जो है मुश्किलें बढ़ जाती है ये आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव सुनकर बहुत बहुत शुक्रिया गंजमल जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप धन्यवाद पहलो तो मैं जलगाँव महाराष्ट्र से हूँ हु। पहलो तो ये पहली बार हम यहाँ आए फैमिली जी जी जी और बहुत अच्छा लगा पहले तो हमने सुना था ब्रह्म के बारे में और आज यहाँ आके दो दिन ये सेकंड डे है बहुत अच्छा लगा कैंपस बहुत अच्छा है और जो भी हमने देखा वो ऑल इंडिया से आए हुए लोग नहीं। इतने ने फॉरेन से आए हुए लोग भी यहाँ पे मिले हैं और ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से ब्रह्म बहुत अच्छा स्पॉट है और आध्यात्मिक के बारे में जो भी हमने सुना पहले बार हमने प्रैक्ट फिजिकली यहाँ पे अटेंड करके सब कुछ सुना है बहुत अच्छा लगा और दो दिन के और सात आठ सात तारीख तक आ, जो जो भी प्रोग्राम है बहुत अच्छे तरह से हम सुनेंगे और हम दूसरों को भी सुनाएंगे हर इसके बारे में ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच बहुत अच्छी बातें आपने बताया यहाँ आकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और अपने प्रोफेशन के माध्यम से भी लोगों को आप बताएँगे कि यहाँ आप जरूर इस ब्रह्म कुमारी के फिलोसफी को जरूर सुने समझे और आगे बढ़े बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक थैंक यू, यू। सलाम नमस्ते सा, जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मस्कर रहो मैं मुझे पहचान जीवन का रोशन हो जाए हर दिन मेरी बस जाए मैं हूँ वो ज्योति जो कभी बुझती नहीं हर अंधेरे में जो कभी झुकती नहीं मेरे नाम से हर राह चमक मेरी कहानी हर सुबह पर होमर हूँ मुझे पहचान कर जीवन का परम परंगे लोग हर दिल में मेरी छवि बस जाए मेरे अस्तित्व से रोशन हो जाए पूछती नहीं हर अंधेरे में जो कभी झुकती नहीं मेरे नाम से हर राह चमक उठे मेरी कहानी हर जुबा पर हो मैं मर हूँ मुझे पहचान कर जीवन का परम सुख पा लो हर दिल में मेरी छवि जाए मेरे अस्तित्व से रोशन हो जाए मेरे सपनों की उड़ान आसमान छू जाए मेरे हौसलों की मिसाल हर कोई दे जाए मेरे नाम से हर राह चमक मेरी कहानी हर जो पापर हो जो शुभ हर थरकन में मैं रहूंगा हर जीवन में रोशन हो हर कोना जगमगा सारा जहा जाए मेरे अस्तित्व से रोशन हो जाए